जुम्मंत्राठब तो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजश्विनावीतमस्त ओम शांति शांति शांति सभी को सा नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है साधन पाद का जो है बत्तीसवा सूत्र जो थर्टी टू सूत्र है शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रणिधानी नियम ये पर विचार कर रहे थे इस पर हमने आपको शौच के संबंध में बता दिया था और संतोष के संबंध में बता दिया था हाँ जी इसमें कोई शंका तो नहीं है नहीं मुझे तो नहीं है चलिए जी आगे चलते हैं आगे है संतोष के बाद जो है तप है हां जी। तप की व्याख्या करे की कि तप किसे कहते हैं तो बोलते तपो द्वंदम सबके कदम है जी द्वंद्व का सहन करना तप है तो द्वंद्व माने जोड़े पेयर्स ऑफ है ना जी जोड़े तो जो, जो, जो जोड़े हैं क्या जोड़े तो उसको आगे बता रहे हैं कि उस द्वंद का सहन करना जो द्वंद्व है जोड़ा जो है दुख का जो, जो जोड़ा है जिससे दुख मिलता है परेशानी होती है उसका जो, जो, जो जोड़ा है उसका सहन करना तप है जिघपसा पिपा से जिघत्सा मतलब हुआ की खाने की इच्छा भोजन करने की इच्छा और पिपासा हुआ पीने की इच्छा पानी पीने की इच्छा जब भूख लग रही है और जो पिपासा है तो कुछ सीमा तक कुछ हद तक यदि बहुत ही अधिक भूख लगे जब बहुत ही अधिक प्यास हो होकर अब इसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकते वैसे स्थिति आ जाए तो अलग है उसके लिए यहाँ पर नहीं शास्त्र कार कह का रहे यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि जब आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उत्तम कार्य कर रहे हैं, आप जो है वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार करने में व्यस्त है उसके लिए कार्य कर रहे है और उस समय उस कार्य को करते समय भी भूख की इच्छा है और पिपासा पीने की इच्छा है प्यास है उस भूख और प्यास इन दोनों को सहना ये तप है समझ गए डॉक्टर साहब जी आगे है शीतोष्ण ऐसे ही ठंडा और गर्म कभी व्यक्ति को ठंडी लगती है कभी व्यक्ति को गर्मी लगती है जैसे कि आप इंडिया में देखेंगे या कहीं पर भी जब यदि बहुत यहाँ पर गर्मी लगती तो सीधे बहुत एसी चला दिया और बहुत ठंडी लगती है तो हीट चला दिया यहाँ पर भी और इंडिया में जब बहुत ठंडी लगती है या गर्मी लगती है तो बहुत गर्मी लगी तो बार बार सिर पर पानी डालते जा रहा है बार बार सिर पर पानी डालते जा रहा है उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है तो ये ठंडी को भी सहना और गर्मी को भी सहना उष्णता को भी सहना ये तप है जब मेडिटेशन कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं उसमें बहुत ही गर्मी है बहुत ही पसीना आ रही है तो ये नहीं कि उस समय एसी चलाने के लिए चले जाए और ध्यान को छोड़ दे हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वह है मोक्ष की प्राप्ति तो उस मोक्ष की मोक्ष की प्राप्ति में यदि ठंडी लग रही है गर्मी रही है कुछ एक हद सीमा उसकी सीमा है तो उसमें उस, उस शीतलता और उष्णता इसको सहन करना तप है आगे, आगे ऐसे ही कहा के स्थान आसने बोल रहे की स्थान और आसन स्थान कहते हैं स्था गति निवृत्त जहाँ पर गति की चल रहे हैं और हो गया चलना और उसकी चलना एक गति है उसकी निवृत्ति हो गई अर्थात चलना रुक गया अर्थात खड़ा होना इसलिए स्थान का अर्थ है खड़ा रहना खड़े रहना और आसन का अर्थ है बैठना आसा उपवेशने। तो स्थान आसने माने स्थान खड़े रहना और बैठना कभी ऐसा है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं किसी तरीके का कार्य हो रहा है समाज में उसमें आप सेवा के लिए गए और खड़े रहना पड़ रहा है उसमें परेशानी हो रही है तो उसको सहन करना क्योंकि तो जितने भी अच्छे काम करते वो सब मोक्ष में सहयोगी है ऐसे ही कभी कभी बैठना भी पड़ता है किसी हम सभा में किसी सभा में लंबे काल का जो है प्रोग्राम बना दिया कि आप जो है सुबह से लेकर के एक बजे तक या सुबह से लेकर के शाम तक या ऐसे तीन तीन चार चार घंटा जिसमें की बैठना पड़ता है तो उस खड़े रहना और बैठने बैठना बैठने इन दोनों को सहन करना क्योंकि बैठने भी व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता लोग कहेगा कि भाई बैठना क्या है बैठने में क्या परेशानी है तो बैठे यदि आप अधिक देर तक बैठते हैं ध्यान के लिए के लिए जब बैठते हैं या किसी भी कोई प्रोग्राम इत्यादि में जब बैठते है आपको निमंत्रित किया गया और बैठते है तो उसमें आपको परेशानी होती है बैठने में इच्छा होती रहती है कि कब उठे कब प्रोग्राम समाप्त हो ऐसी भावना होती है कि नहीं हाँ जी जरूर जरूर हाँ तो इस दोनों का सहन करना दोनों को सहना तो क्यूँकी ये आपके मन एक जब क्योंकि ये सब जो किया जाता है वो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है ना जी क्यूँकी जी। तो ये सब जितने भी है तप है शौच है संतोष है जो कुछ भी है सबको है सब मन के लिए है मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मजबूत करने के लिए जिससे कि वो आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सके आगे बढ़ सके जीवन में परमात्मा की ओर तो ये स्थान और आसन खड़े रहना और बैठे रहना ये इसको सहन करना तप है आगे कर रहे हैं काष्ट मौना कार मौने च बोल रहे हैं कि दो तरीके का मौन होता है एक होता है काष्ठ और एक होता है आकार मौन काष्ठ मौन और आकार मौन इनका सहन करना काष्ट मौन कहते हैं जैसे लकड़ी है लकड़ी जैसे अब जहां रख दिया वही है वो स्थिर है वो एकदम कुटस्थ है अब रख दिया तो रख दिया उसने जितना छेद किया तो छेद किया अब वो जितना है जितना छेद कर दिया लकड़ी में तो ज्यादा नहीं होगा वो रबर की तरह नहीं होगा वो है तो लकड़ी जैसे लकड़ी की तरह कास्ट कहते लकड़ी को वुड को तो जब व्यक्ति मौन रहता है मौन का पालन करता है कि भाई मुझे जो है एक सप्ताह मौन रहना है पंद्रह दिन मौन रहना है तीन महीना मौन रहना है इत्यादि या आज सारा दिन हमें मौन रहना है तो जो मौन जो है वो तो शारीरिक था पीछे वाले शरीर को आधार मान करके मन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था अब यहाँ पर मन से तपस्या की जा रही है क्या कि मौन रह करके मौन रहना भी कोई मामली बात नहीं है क्योंकि जब व्यक्ति वह कोई हो नहीं उसके सामने या किसी से बातचीत न करे तो उसे वह परेशान होने लग जाता है उसको चाहिए कोई ना कोई बातचीत करने वाला तो यहाँ पर कास्ट मौन कहा है कि लकड़ी की तरह कोई क्रियाकलाप नहीं होना मने कोई सामने है, है? तो वो है नमस्ते किया नमस्ते का भी जवाब न देना ये जवाब दिया तो कास्ट मौन नहीं हुआ यदि आप भोजन के लिए बैठे हैं गुरुकुल में या कहीं पर और बस उसमें ये जो दे दिया दे दिया उस पर ये नहीं कहना मैं इतना नहीं या ये वो कुछ भी नहीं बस एक रोटी दिया एक ही रोटी खा लिया दो रोटी दिया दो रोटी ही खा लिया आ, अधिक दिया तो जितना खाना खाया फिर छोड़ दिया मैंने इसमें ये नहीं कास्ट की तरह एकदम स्थिर हो जाना ये कास्ट मौन है और दूसरा है आकार मौन मौन तो है परंतु वह आकार है उसका संकेत करता है मुंह से कुछ नहीं बोलता है परंतु संकेत से वह बोलता है भाई यदि किसी ने बोला तो अपने वो अपने संकेत किया कि मैं मौन हूँ यदि किसी ने वहां कितना रोटी लेंगे तो मुख से तो नहीं बोला परंतु तो हाथ से कह दिया कि दो रोटी लेंगे या चार रोटी लेंगे इस तरीके का ये इसको कहते हैं आकार मौन तो वो होते हुए भी मुख से कुछ न बोलना ये अपने आप में तपस्या है तो ये करें कि करस्ट मौन और आकार मौन इन दोनों को सहना ये तप है समझ गया जी हाँ जी आगे है इसके अलावा ये तो है ही परंतु इसके अलावा आगे है ब्रतानी च एसाम यथा योगम कृष्ण चांद्रायन तापन आदि बोल रहे हैं कि और दत्ता एशाम और इनके ये जो द्वंद्व है ये जो भी द्वंद्व है द्वंद्व का जो सहन है जो भी द्वंद्व का सहन करना हो तो उस ऐसा मन इनके इनके माने इन द्वंद्वों के सहनम सहन मन उस द्वंदों का जो सहन है उस सहन के लिए यहाँ पर समझ लीजिए ऐसा जो सस्ती विभक्ति है षठी हाँ, ये वो उनका जो सस्ती व्यक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति को बता रहा है ऐसा समझ लीजिए समझने के लिए कि उन द्वंद्व को सहन करने के लिए द्वंद्व को भूख प्यास इत्यादि जो द्वंद्व है उनको सहन करने के लिए तो इस द्वंद्व को सहन करने के लिए ऐसा भी अब कर सकते हैं सीधे ऐसा इन ऐसा माने ऐसा द्वंद्वा नाम इन द्वंद्वों का यथा योगम, यथा योगम मने योगानुसार ये अर्थात ये नहीं कि तब तक जब तक कि शरीर ना बिगड़े जब तक की अव्यवस्थित न हो परेशानी न हो शरीर में कोई बीमारी पैदा न हो शरीर में कहते हैं योगम योगम, योगम योगम योगम योगम योगम योगमतिक्रम्यथायोगम ऐसा है योगम योगम अनतिक्रम्य माने योग योग जो है जो भी योग है जो भी संबंध है जो भी जोड़ है हा? उन जोड़ का जो है उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए बस जितना जरूरी है जितना जब तक शरीर में भी कोई बीमारी पैदा न हो कोई खराबी न हो तब क्योंकि तो ये जितने भी आगे व्रत जो किए व्रत बताए हैं जिनको वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और विशेष रूप से मन को स्वस्थ रखने के लिए इनके लिए किए जाते हैं इसलिए करें ये इन द्वंद्वा इन द्वंद्वों का जो सहन है वह योगा यथायुगम योगानुसार है अर्थात जब तक शरीर न बिगड़े तब तक वह क्या है कृत्र चांद्रायन शांतपन आदि व्रता जो कृत्र व्रत चांद्रायन व्रत सांतपन व्रत ये तीन व्रत का नाम दिए हैं इसमें उन्हें कृत्र व्रत चांद्रायन व्रत और शांतपन व्रत और इत्यादि से और भी ले, ले लेंगे तो ये कृत्र चांद्रायन शांतपन आदि जो व्रत हैं ये व्रत इन द्वंदों का इन मने ये व्रत हैं, ये इन द्वंद्वों का सहन करना युवन सहन करना तो किन, कित चांद्रायन शांतपनादी जो भी व्रत हैं, जो भी व्रत हैं, ये सभी व्रत माने ये व्रत इनमें क्या है कि इनमें द्वंद्वों को सहन करने के लिए इन व्रतों को किया जाता है द्वंद्वों को अभी सब बताएंगे अभी बता रहे अभी बता रहे सभी बताएंगे आप चिंता नहीं कीजिए अभी तो बस शब्दार्थ में बता रहा हूँ इसमें शब्दार्थ बता रहा हूँ कि आप जो है किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से खोला नहीं है उस एशाम शब्द को नहीं खोला इसलिए मैं खोल रहा हूँ एशाम शब्द को किसी व्याख्याकार जो है स्वामी सत्यपति जी भी नहीं खोले चार्य सत्य वीर जी जो पढ़ाते हैं अब वो भी नहीं खोले हुए हैं नहीं खोले हैं तो वैसे इसका मतलब नहीं कि आता नहीं है सो बात नहीं है बस वो, वो समझ जाता है व्यक्ति की जो भाई पता नहीं वैसे ही समझ में आ जाएगा तो इसलिए एशाम शब्द पर मैं ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ कि एशाम का क्या अर्थ है यदि एक को यदि आप शब्दार्थ शब्दार्थ का यदि करेंगे वैसे तो आप भावार्थ कर रहे हैं ठीक है पर तो यदि कोई हो या कोई आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं और उसमें एक एक शब्द का यदि अर्थ ना आए तो फिर जो है परेशानी होती है इसीलिए एशाम शब्द तो एशाम का मतलब है वो जो ऊपर में द्वंद कहे है उन द्वंद्व को उन द्वंद्वों को उन जो द्वंद्व धर्म है भूख प्यास, सर्दी गर्मी से इत्यादि है इन द्वंद्वों को सहन करने के लिए जो यथा योग मान जिससे शरीर पर खराब असर ना पड़े बीमारी इत्यादि पैदा ना हो तो यथायोग जो है कृष्ठ व्रत चांद्रायन व्रत सांतपन आदि जो व्रत है माने ये उसके लिए सहन करने के लिए व्रत मने ये जैसे लोग एकाद आजकल एकादशी व्रत करता है भी व्रत है एक ऐसी बात नहीं है वैदिक परंपरा छूट गया परंतु जिसने भी ये इस तरीके से वह व्यक्ति को बनाया वह कोई एकादशी व्रत करता है कोई कुछ करता है और उसमें देखते होंगे एकादशी इत्यादि जो व्रत है उसमें सारा दिन भूखा रहा सायकाल खाया ठीक है एक समय में खाना ये अपने आप में भी व्रत है आप यदि दूध इत्यादि लेते हैं जबकि उपनयन संस्कार होता है या संस्कार होता है तो आप संस्कार विधि पढ़ेंगे तो जैसे ब्राह्मण को उसका जो हो रहा है तो उसको दूध ही पिलाना है एक दिन पहले तो वो, वो केवल दूध पी करके रहता है वो भी एक व्रत है किसी के लिए जो है आ, जो दही है दही का जो शिखंड इत्यादि बनाया जाता है उसी का ही वो व्रत है वही खा करके रहेगा किसी का और दलिया यवागू है वह व्रत है तो वो भी व्रत है लोग कहेगा कि भाई ये खा रहा है फिर व्रत कैसे है परंतु ये व्रत है क्योंकि तो ये, ये जितना भी ये जो अभी से उस बच्चे के अंदर सहन शक्ति सिखाया जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा माने उक्त द्वंद्वा नाम ऐसा ऊपर जो उक्त द्वंद्व है भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि ये बैठना खड़े रहना मौन इत्यादि जो भी है तो उक्त द्वंदों के सहन करने के लिए सहनम है इसलिए उस द्वंदों को सहन करने के लिए सहना यथायोगम जिससे शरीर न बिगड़े वो यथा योग जो है कृष्ण व्रत सांद्रायन व्रत शांतपन व्रत इत्यादि ये सब व्रत हैं। तो इनको किया जाता है तो उसमें क्या है कि पहले समझना कि कृछ व्रत क्या है कुछ विद्वान जो है बस कृष्ण को शांतपन के साथ करते हैं। परंतु यहाँ पर तीन अलग है तो कृष्ण व्रत को महर्षि वेद्यास अलग मानते हैं चांद्रायन व्रत को अलग मानते हैं शांतपन व्रत को अलग मानते हैं सब जो है अलग अलग व्रत है तो कृछ आप यदि मनुस्मृति श्लोक देखते हैं मनुस्मृति का श्लोक यदि आप देखेंगे तो मनुस्मृति के लोग श्लोक में दिया है एक है, सांता पन, सांता पन है, इसरा है तप्त कुछ व्रत ऐसे ही चंद्रायन चांद्रायन व्रत ऐसे ही है यव मध चांद्रायन व्रत विधि ये सभी व्रत वृद्धि है ऐसे ही जो है गायत्री मंत्र का जप करना मैंने ये तो व्रत के समय गात्री, गायत्री मंत्र कर का जाप करने की बात कही गई है तो इसमें चलिए एक एक की बात करते हैं यहाँ पर कृछ शांतपन व्रत इत्यादि जो है सबको अलग अलग ये किया है तो कृष्ण शांतपन व्रत से जो यहाँ पर लेंगे जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए कि यहाँ पर मनुस्मृति में लिखा है गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधी सर्पी कुशोदकम एक रात्रोपवास कृत्सम सांतपन स्मृतम बोल रहे हैं, ये कृत सांतपन व्रत है कृत्र सांतपन व्रत क्या वह है गोमूत्र गाय का मूत्र गोमय गाय का जो गोबर है उसका रस क्षीरम गाय का दूध दही गाय का दही और सर्पी गाय का घी और कुशोदकम कुशा जो होता है कुशा समझते हैं डॉक्टर साहब खास तरह की घास ही है वो तो समझ में तो है वो एक तरह का घास है हमारे तरफ होता है वह उसको उबाल करके उसका पानी और और एक रात और एक रात का उपवास इसको कहते अर्थात पहले दिन आपे के दिन पहले दिन गोमूत्र लिया बस गोमूत्र ही लिया और कुछ नहीं लिया दूसरे दिन जो है गोमय गऊ का जो रस है उसको निकाल करके लिया ताजा जो गौ का रस और उसको निकाला उसके रस को लिया छान करके तीसरे दिन जो है दूध गाय के दूध को पिया चौथे दिन जो है दही का सेवन किया पांचवें दिन है जो गाय का घी का ही केवल सेवन किया और कुछ नहीं लिया और छठे दिन जो है वह कुशा को उबाल करके उसके जल को केवल पिया और जो सातवां दिन है वह सारा दिन जो है उपवास रखा तो ये जो है सात दिन का जो ये व्रत हुआ इसको कहेंगे कृष्ण सांतपन व्रत और कृष्ण जो व्रत होता है वो मुझे यहाँ पर मिला नहीं है परंतु जो गुरुजी पढ़ाए हैं बताए हैं आचार्य सतजीत जी तो वो जो है वो कृछ व्रत जो है वो 12 दिन का होता है 12 दिन में पूरा होता है पहले क्या है उसको अतिकृष कह सकते हैं अब जैसे आगे वाला जो अतिकृ व्रत है उसी को कृछ कहा गया कठिनाई जिसमें होती है वो है एक कम ग्रासमशनी त्रीनी पूर्ववत त्रम चोप अवसेत अंत्यम अतिकरण बता रहे हैं कि एक एक एक एक एक ग्रासम, एक, एक ग्रास एक ग्रास लगभग समझ लीजिए कितना होगा 10 ग्राम का होगा हाथ से ऐसा पकड़ा यानी की पूरा मुट्ठी भर में पकड़ लिया वो ग्रास वो मैंने जितना आपने समान रूप से हाथ में पकड़ते हैं और उसको जो मुख में लेते हैं हो गए एक ग्रास समझ गया हाँ जी बोलते एक एक मसनीत बोलते एक एक ग्रास का भोजन करे तीन दिन तक मैंने तीन दिन तक जो है एक एक ग्रास का सेवन करे तीन दिन तक तो तीन दिन तक केवल प्रातः काल करे अतिकृष्ण जो व्रत है यही कृष्ण व्रत है यही कृष्ण व्रत है वो तो कृष्ण शांतपन व्रत बना था शांतपन जो व्रत है उसको बता दिया गया जो तीसरा नंबर है, है और कृष्ण व्रत जो है वो जो आगे वाले जो श्लोक दिया है यही है इसी से लगता है तो एक आश्चर्य बात है ये दूसरे आ... से कैसे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं एक, एकम ग्रासम तो एक एक जो ग्रास है एक एक जो ग्रास है उस एक-एक ग्रास को खाना है भाई जी आप होल्ड पे क्यों रख दिए थे उससे दिक्कत होता है ना हेलो उनका कट क्या लगता है मेरे हो सकता आपने होल्ड पे क्यों रख दिया था तो इसलिए जो है उसे दिक्कत हो जाता है तो मैं कृष्ण व्रत समझा रहा हूं अतिकृष व्रत तो ये है पहले तीन दिन तक एक एक ग्रास लेना है प्रातः काल समझ गए और दूसरे तीन दिन तक सायंकाल जो है लेना है एक एक ग्रास और तीन दिन तक जो है बिना मांगे जो मिल जाए जितना मिल जाए वो लेना है तीन दिन तक और अंतिम त्री अहम चौपे तरह अंतिम तीन दिन जो उपवास है तो बारह दिन का हो गया बारह दिन का भोजन हो गया हम्म बारह दिन का भोजन हो गया है, तो बारह दिन तक तो अब एक एक जो है तो यहाँ पर एक कौर आपने जो लिया तीन दिन तक तो ये बारह दिन का हो गया और ये अतिकृ हो गया ये अति बहुत ही कठिन हो गया अतिकृष व्रत हो गया बारह दिन का और यदि आप इसको कृष्ण यदि उससे थोड़ा अतिकृष थोड़ा कम करना चाहते हैं तो इसको ऐसा कर सकते हैं जैसे उन्होंने बताया कि जैसे एक कौर है मुर्गी के अंडे के बराबर जो है जैसे मुर्गी का अंडा होता है तो उतना उतने कौर जो है, है वो या जितना भी हो उसका तीन दिन तक केवल प्रातः काल जो है 26 कौर अब कहा से उन्होंने किया है मुझे नहीं पता परंतु उन्हें यही बताया कि 26 माने 26 कौर जो है भोजन लेना है 26 और तीन दिन तक केवल जो है सायकाल उतने ही बड़े जो है 32 कौर तक लेना है और फिर तीन दिन तक जो है फिर 24 कौर भोजन करना है। पहले 26 था फिर 32 फिर जो है चौबीस कौर और बाद में तीन दिन उपवास करना है तो ये 12 दिनों में पूरा होने वाला एक कृष्ण नाम का व्रत है परंतु ये कहां से लिया गया है वो मुझे पता नहीं केवल मैं आपको बता दिया पर तो जो प्रमाण रूप में है जो आपको अतिक वो आपको हमने बता दिया कि प्रथम तीन दिन केवल प्रातः काल फिर दूसरे तीन दिन केवल सायंकाल और तीन दिन बिना मांगे जो प्राप्त हुआ एक एक ग्रास भोजन जो है उसको करना चाहिए उसको करें और अंत्यम और बोलते हैं कि और अंतम त्रिअहम चौप वसे और अंत जो है तीन दिन तक जो है उपवास रखें यह अतिकृ व्रत है उप वसित अंतम अतिकृम चरण द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो, है, जो है इसको इसका ये करना चाहिए तो ये है और ऐसे ही है तप्त कृष्ण व्रत तप्त कृष्ण व्रत क्या है तो तप्त कृष्ण व्रत संबंध मनुस्मृतिकार कर रहा है कि तप्त कृष्ण विप्रो जद क्षीर घृता निलान ती त्रम पिवेत उन्या ये बोल रहे हैं कि जो विप्र जो है जो विद्वान जो है वो जो तप, तप्त कृष्ण का आचरण करें तो तप्त कृष्ण का आचरण करने वाला जो विप्र है वह क्या करता है उष्णान जलान बोल रहे हैं तकृत स्न समाहत उष्ण जो जल और क्षीर मने क्षीर ये दूध हो गया उष्ण जल उष् क्षीर दूध और उष्ण जो है घृत मने गरम पानी गरम दूध और गरम घी और फिर करें कि अनिलान और वायु, वायु का सेवन मान अनिलान, तो इनको तीन दिन तीन तीन दिन पी कर रहे ये भी बारह दिन का है परंतु इसमें यह है कि पहले तीन दिन तक जल दूसरे तीन दिन तक दूध तीसरे तीन दिन तक घी गरम सब करके और चौथे तीन दिन तक वायु मैंने कुछ नहीं ये मुहावरा है कि ये वायु पी करके रहता है की हवा के सहारे हाँ। जीता है हवा के सहारे जीना ये मुहावरा रब कुछ बिना कुछ खाए पिए रहना हम्म तो अंतिम तीन दिन तक कुछ न लेना उपवास करना तो ये इसमें कहा है तो ये तप कृष्ण व्रत कहलाता है अब जो है चांद्रायन व्रत है चांद्रायन व्रत दो तरीके का है एक चांद्रायन व्रत हो गया और दूसरा यव मध्य चांद्रायन व्रत हो गया चंद्रमा जैसे जैसे ये जो है क्या करना है पूर्णिमा से शुरू करना है पूर्णिमा से शुरू किया जाता है पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा पंद्रहवा दिन है इसलिए पूर्णिमा के दिन पंद्रह कौर भोजन करे पंद्रह ग्रास एक कौर के आधार पर जो दस ग्राम का हुआ तो पंद्रह मैंने आप देख लीजिए की ए, दस ग्राम हुआ तो पंद्रह दिन के ग्राम मैंने पहले दिन जो है ग्राम भोजन करे मैंने पंद्रह कौर भोजन करे अब जो है पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा आएगा अब उस दिन घटाते जाएं अब 15 से आ जाएगा 14 फिर जो है दिन जो है आ जाएगा 13 ऐसे करते करते करते जो है आपको फिर एक कौर पे आ जाएगा इसी बात को यहां पर करें एक, एक पिंडम कृष्ण शुक्ले चवर्धित उपस्थण उपस्प्रशंस त्रिश्रवणम एक चांद्रायणम स्मृतम बोल रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन जो है पूरे दिन मैंने जो पंद्रह ग्रास भोजन करें पंद्रह ग्रास से भोजन ज्यादा नहीं करना एक बार में करें चाहे सारा दिन में करें पूरे दिन में जो है वह सारा दिन में एक पंद्रह ग्रास ही भोजन करें और कृष्ण पक्ष में एक एक जो ग्रास है उसको ह्रास मैंने उसको कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास जो है भोजन जो है प्रतिदिन कम करता जाए है? तो इसका मतलब कि जब अमावस्या जैसे पूर्णिमा को शुरू किया था अमावस्या को उपवास करना होगा क्योंकि जो है चतुर्दशी को जो है एक कर हो जाएगा और अमावस्या के दिन जो है वो उपवास होगा अब जो है फिर शुक्ल तो वर्धित और शुक्ल जो पक्ष है उसमें बढ़ाए कहने का प्राय उपवास किया अब शुक्ल पक्ष का जो है पहला दिन है उसके दिन एक कर फिर दूसरे दिन जो है दूसरा को तीसरे दिन तीसरा को ऐसे ही जो पूर्णिमा के दिन जो है पंद्रह मौर ऐसे बढ़ाते जाए तो इस प्रकार जो है आप जो है त्रिश्रवणम उपस्पृशन जो तीन समय साथ साथ जो है ये करते हुए इस प्रकार ये जो करते हुए तीन समय तक स्नान करना है त्रिशवणम उपस्पृशन तीन समय तक स्नान करे तो बोलते है एक स्मृतम इसको चांद्रायन व्रत कहा जाता है इसको चांद्रायन व्रत कहा जाता है और दूसरा जो चांद्रायन व्रत है यब मध्य चांद्रायन व्रत जो है जो पहले क्या होता है जो का पहले छोटा है और ऐसे ऊपर जाएगा फिर मोटा होगा फिर छोटा जाएगा तो ऐसे ही क्या करना है एक महीना का वो भी वही हुआ तीस दिन का भी व्रत यही हुआ परंतु इसमें क्या है पहले एक कर दो कर तीन कौर चार कर पूर्णिमा के दिन जो हो गया आपका जो है पंद्रह कौर हो गया फिर कृष्ण पक्ष में जो है घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, अंतिम एकदम नोक बच जाता है तो वो हो गया फिर दिन का, तो यही करव मध्य में शुक्ल पक्षादि नियतश चरण चांद्रायनम व्रतम चरण चांद्रा, चरण चांद्रायनम व्रतम बोले की यव मध्य जो है विधि में अर्थात जैसे कि जो मध्य में मोटा होता है और आगे पीछे पतला होता है इसी के अनुसार जो है चांद्रायनम चरणम मने मध्य जो चांद्रायन व्रत करते हुए व्यक्ति जो है शुक्ल पक्ष आदि जो नियत शुक्ल पक्ष को पहले करके जो है और इसको एवं एतम एवं कृष्णम विधम इसी प्रकार जो है संपूर्ण विधि को आका आचरण करें संपूर्ण विधि का असा शुक्ल, शुक्ल पक्ष ऐसी प्रारंभ करके प्रथम दिन से एक एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाए और पूर्णिमा को पूर्ण भोजन करें फिर कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से जो है एक एक ग्रास घटाते जाए और अमावस्या के दिन जो है निरहार रहे ये जो है आ, करना है परंतु तो ध्यान ये रखना है कि इस इसका नाम जो है ये, ये, ये मध्य चंद्रायन व्रत हुआ आदि से सब आ गया तो वो चंद्रायन व्रत करते समय इस व्रत को करते समय क्या करें उसके लिए निर्देश दिया है कि महाव्यात स्वयं अहिंसा सत्यम क्रोधो क्रोध मार्जवम चमाचे बोल रहे की जो व्रत पालन करते समय क्या है जब हम प्राचित काल कर रहे हैं व्रत पालन कर रहे हैं तो अनवहम मने प्रतिदिन स्वयं जो है स्वयं मने अपने आप जो है महाव्याहती भी महा स्वाहा होम अग्नय स्वाओं अग्नयम हवन काने का नहीं हुआ मैंने महाव्याहृति मैंने इससे जो है हवन कर्तव्य होमा कर्तव्य हवन करना चाहिए और अहिंसा सत्य और अक्रोध और आर्ज मैंने सरलता मैने कुटिलता न करना इन बातों का इनका इनको पालन करते हुए करना चाहिए हम्म और एक और कहा इसमें कि व्रत पालन के समय गायत्री मंत्र का जाप करना गायत्री मंत्र सावित्रीम चपे नित्यम पवित्राणी चक्ति तर तर्वे स्वे व्रते शवे बम प्रायश्चितार्थमाद्रित बोलते प्रायचित करने के लिए प्रायचित कर्ता जो है तो प्रायचित करने के लिए जो है प्रायचित काल में प्रतिदिन जो है शक्ति तह, शक्ति के अनुसार अर्थात अधिक से अधिक जो है सावित्रीम पवित्राणी जपेत जो सावित्री जो है अर्थात गायत्री मंत्र जो है उसको और पवित्र करने वाले जो भी प्रार्थना है सावित्री मंत्र और पवित्राणी पवित्र करने वाले जो भी विश्वानी देव सावित्री सवित्रदि जो मंत्र है प्रम्भ कम जो मंत्र है इसका जो है जाप करें बोलते है एवं इस प्रकार ऐसा करना जिस प्रकार जो है सर्वेश् एवं व्रतेषु सर्वेश्व एव व्रतेशु माने सभी व्रतों में प्राश्चित अर्थम आदृत प्रायश्चित के लिए ये आदृत है आदर के योग्य है उत्तम माना गया हुआ है तो ये जो है प्रायश्चित इसमें तीन उदाहरण दिया है चांद माने क्या करे कृष्ण का दिया है चंद्र का दिया है चंद्रायन का दिया शांतापन का दिया है तो कृष्ण व्रत चांद्रायन व्रत और शांतपन व्रत तो आदि से सब ले लेंगे कृष्ण व्रत के हमने बता ही दिया कि प्रथम तीन दिन जो है वो जो है पंद्रह और दूसरे दिन सायकाल फिर जो है ऐसे करके हमने बता दिया था अब कोई शंका है जी? भाई जी? समझ गए चांद्रायन व्रत किसको कहते हैं हेलो म्यूट किए हुए हैं हाँ समझ गए समझ गए चांद्रायन व्रत समझ में आ गया नहीं समझ क्या नहीं समझ में आया बताइए चांद्रायन व्रत क्या नहीं समझ चंद्रमा पंद्रह दिन का होता है ना जी चंद्रमा तो तीस दिन तक शब्द सदा रहता है वह जो है जैसे अमावस्या को कृष्ण पक्ष के बाद जो या शायद अमावस्या होती है उसमें नहीं दिखता है तो चांद्रायन व्रत में क्या होता है जैसे पूर्णिमा से प्रारंभ आपने किया शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए तो पूर्णिमा को आपने 15 कौर खाया तो अब जो है कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को 14 कौर खाएंगे कृष्ण पक्ष के द्वितीया को 13 कौर खाएंगे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे करते जब चतुर्दशी जब आएगा कृष्ण पक्ष का उस एक कौर हो गया और उसके पश्चात फिर जो है की अमावस्या के दिन जो है भूखे रहेंगे उपवास करेंगे और उसके पश्चात फिर जो है शुक्ल पक्ष का जो फिर प्रतिपदा होगा उसमें एक कौर खाएंगे फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पंद्रहवा दिन जो पूर्णिमा के दिन पंद्रह कौर खा लेंगे ये हो गया चंद्रायन दत्तर अब वही तो तपस्या है <laughs> वही तो तपस्या है और इसमें जो है हवन करना है इसमें जो है कि गायत्री मंत्र का जप करना है तो दो तरीका यव मध्य चांद्रायन व्रत और एक कर से शुरू करना फिर पंद्रह कर खाना फिर घटाते जाना बात करना आ, मैंने बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमा को पूरा और फिर घटाते घटाते तो ये जैसे यव मध्य चांद्रायन व्रत हो गया तो दो तरीके का चांद्रायन व्रत बता दिया समझ गया जी चार्य एक प्रश्न था कि इसमें परिभाषा में सुख दुख नहीं लिखा वैसे सीधा आरे, उसमें पंद्रह नहीं वो दोनों तरीके से कर सकते हैं पहले एक कौर से शुरू करेंगे जैसे आप प्राकृतिक हिस्सा में क्या करते हैं प्राकृतिक दिशा में दो तरीके होता है ना जी विश्व सामने वाला व्यक्ति होता है किसी को सीधे भूखे नहीं रह सकता ये सब सब प्राकृतिक चिकित्सा है ये कोई भूखे नहीं रह सकता ये सब तो प्राकृतिक चिकित्सा है ना जी तो वो घटा है हाँ ये भूखे नहीं रह सकते तो पहले क्या करेंगे पहले जो भाई जितना खाते उतना खाओ फिर एक और कम करते जाओ और कम करते जाओ और कम करते जाओ ऐसा है ना तो और एक तो ऐसा हुआ दूसरा हुआ कि भाई पहले दिन जिसके पास सामर्थ्य तो एक और पहले दिन खाएगा दूसरे दिन दूसरे को ऐसे करते करते बढ़ाएगा फिर पंद्रह और फिर जो है घटाते जाएगा अमावस्या को उपवास कर देगा अमावस्या में उपवास करना सो ध्यान रखना किसी भी अमावस्या को उपवास कर पूर्णिमा का उपवास नहीं है। नहीं, पूर्णिमा को उपवास नहीं है अमावस्या का उपवास है अंधकार ज्यादा होता है ना? उसमें कीटाणु ज्यादा होते हैं या <laughs> उसमें जो भी होगा होगा वो ऋषि जानते हैं। आप बोलिए डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं नहीं मैं पूछा था की इसमें तप में जिस तरह इसकी डेफिनेशन जिस तरह की है उन्होंने व्यास जी ने व्यास जी ने <laughs> उसमें तप में द्वंस है निकित्सा उसमें आम लोग परिभाषा में सुख दुख भी कह देते हैं वैसे तो इनडायरेक्टली तो सुख दुख यही हो गया जिसमें भूखा प्यास नहीं मैं समझ गया वैसे तो वो लोग कह देते सुख दुख, सुख दुख वैसे परिभाषा में लिखा हुआ नहीं है उसकी व्याख्या लिखा हुआ लिखा हुआ वो भी हो जाएगा परंतु यहाँ पर जो है वो अपने आप ही सुख दुख हो जाएगा वो तो ठीक है वैसे जी हाँ जी आगे चले हाँ जी जरूर आगे है स्वाध्याय अब स्वाध्याय की बात कर रहे हैं कि स्वाध्याय स्वाध्याय क्या है बोलते मोक्ष शास्त्रा नाम अध्ययन प्रणब जपोवा बोलते की मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणब का जप करना ये स्वाध्याय है मोक्ष शास्त्र का अध्ययन का मतलब क्या हुआ जी मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करने का मतलब हुआ वेतन मैंने पहले जमाने में पहले उस समय पूर्व प्राचीन में मोक्ष शास्त्र वेद ही केवल था वेद ही केवल तो वेद का अध्ययन करना वेद का अध्ययन करना वो हो गया मोक्ष शास्त्र वेद उसका अध्ययन करना चारों वेदों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है परंतु वर्तमान समय में जो है उस वेद को समझाने के लिए जितने दर्शन इत्यादि बने ये सब हुए इसका जो अध्ययन करना ये भी सब मोक्ष शास्त्र है तो इनका अर्थ जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है ये नहीं वो स्वाध्याय निकल आएगा जैसे कोई यदि पेपर पढ़ता है तो स्वाध्याय नावल नहीं नहीं पढ़ रहा है वो नहीं हाँ जी नॉवल पढ़ रहा है वो स्वाध्याय निकल आएगा और ऐसे ही जो स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहा है वो भी स्वाध्याय नहीं हुआ हाँ जी वह मोक्ष की यदि वह मोक्ष की हो, ले जाए मोक्ष यदि एक आध्यात्मिक व्यक्ति है उस आध्यात्मिक व्यक्ति यदि उस साइंस को पढ़ रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है कि उसके रहस्य को जान करके उस परमात्मा के मैंने परमात्मा के रहस्य को जान रहा कि, ओ परमात्मा कैसे आपने इस तरीके से बनाया तो फिर वो स्वाध्याय हो जाएगा समझ गया जी? हाँ, तो हाँ, जी हाँ जी हाँ तो मोक्ष बोलिए जी कुछ बोलना पूछना है तो वो बता रहा था कि मोक्ष शास्त्र मोक्ष की ओर ले जाने वाला जो भी शास्त्र है मोक्ष को बताने वाला जो भी शास्त्र है वो मोक्ष शास्त्र है उनका अध्ययन करना और फिर बोलते हैं प्रणब जप और प्रणब का जो जप करना है प्रणब कहते हैं प्रणुयते स्तुयते न प्रकृष्ठ रूप से जिससे स्तुति की जाती है उसका नाम प्रणब है अच्छी तरीके से स्तुति की जाती है जिससे उसको प्रणब कहते हैं तो वह प्रणब क्या है ओम है ओम ही शब्द ऐसा है जो जिसके माध्यम से अच्छी तरीके से स्तुति की जा सकती है अब बोलेंगे ऐसा क्यों तो कि आप प्रणव शिव को क्यों नहीं कहेंगे हम शिव शब्द से हम अच्छी तरीके से स्तुति करेंगे शब श्यवा, नमः शिवाय नमः शिवाय हम जो है गणेश नमः, गणेशायन, गणेश परमात्मा का नाम है तो गणेश से हम अच्छी तरीके से परमात्मा की नहीं गणेश प्रणब नहीं हो सकता क्यों हो सकता वह जब गणेश कह करके आप मन में जो भावना लाएंगे तो मन में भावना केवल आएगी कि गणों का स्वामी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी इतनी भावना आएगी आप यदि शिवाय कहते हैं तो शिव कहने से इतनी भावना आएगी कि कल्याण करने वाला यह आएगा तो काने का अभिप्राय कि अन्य जितने भी परमात्मा के नाम हैं इसे स्तुति तो किए जाएंगे माने इसे जप तो किए जा सकते हैं किए किए जाएंगे परंतु वह प्रणब नहीं कर लाएंगे वह प्रणब तो ओम ही है क्यों आप ऐसा क्यों क्योंकि तो ओम जो शब्द है ओम शब्द का जो अर्थ है वह सर्वरक्षक अवरक्षणे वैसे उन्नीस अर्थ उन्हीं उन्नीस अर्थ है, है वह तो इसलिए भी विशेषता है कि इसके माध्यम से मैंने प्रण ओम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिसके जिससे अनेक अर्थों का अ, मैंने संग्रहण अनेक अर्थों का ग्रहण इसमें होता है अनेक अर्थों को लिया जाता है क्योंकि तो अन्य जितने भी है वह किसी एक विशेष एक दो चार अर्थों को बताया परंतु ये इसलिए कहा कि ओम इति अक्षरम तस्व्याख्यानम ओम जो अक्षर है इसी का ही संपूर्ण संसार व्याख्या में है संपूर्ण वेद में जो भी परमात्मा की जो व्याख्या है वह सब ओम का ही ओम की ही व्याख्या है माने ओम का जो अर्थ है वह ईश्वर का अर्थ है ओम का जो अर्थ है वह सृष्टि कर्ता का अर्थ है ओम का जो अर्थ है वह जो है आ, क्या बोलते हैं शंकर का अर्थ है कहने का अभिप्राय है ओम माने शंकर ओम माने ईश्वर तो एक तो ये बात हो गई इसलिए ऐसा शब्द से हमें उच्चारण जब करना चाहिए जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए एक तो ये भावना एक तो इसलिए प्रणव का अर्थ ओम ही हुआ अन्य नहीं हुआ क्योंकि तो यही एक शब्द है जिसमें अन्य सभी अर्थ समाहित हो जाएंगे एक बात दूसरी बात यह है कि ओम का यदि हम सर्वरक्षक अवरक्षणें पलरक्षण ही यदि अर्थ लें तो र... रक्षक ही यदि अर्थ लें तो हम जब आप कहते ओ और सर्वरक्षक की सर्वरक्षकत्व की भावना अपने मन में लाते हैं क्योंकि तब तब पीछे पढ़ करके आए या पढ़ाया हूँ सदर्थ भावना माने उस परमात्मा की जो भावना है उस परमात्मा की भावना को ला करके जप करें हम परमात्मा की भावना को अपने मन में ला करके तो आप सर्वरक्षकत्व को लाते हैं तो मुख से नहीं बोलना सर्वरक्षक मन में आप भाव लाइए परमात्मा का सर्वरक्षक का क्या इस संसार में जितनी भी चीज परमात्मा ने बनाया है वायु है उस वायु के माध्यम से हमारी रक्षा हो रही है जल है उसके माध्यम से हमारी रक्षा हो रही है अग्नि है उसके माध्यम से हमारी रक्षा हो रही है ऐसा कौन सा चीज है परमात्मा ने जो बनाया है वो हमारी रक्षा करने वाला नहीं है हर प्राणी मैंने हर चीज जंगम जो है वह सब हमारी रक्षा के लिए है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सांप भी हमारी रक्षा नमो अधिपति व्यो नमो इत्यादि जो आपका दक्षिणाधिंद्रोधिपति तिरस्ि राजी रक्षिता तिरस्िराजी जो है तिरस्सी की जो पंक्ति है वह रक्षिता है हमारे रक्षा करने वाला है वह मछली हमारे रक्षा करने वाला है मछली में आप पानी में जो भी गंदगी इत्यादि को साफ करता है गंदगी इत्यादि साफ करेगा तो उसमें कीटाणु इत्यादि समाप्त होएंगे तो हमारा उससे रक्षा होएगा सांप इत्यादि वह जो विषैले चीज को ग्रहण करता है उससे विशैला विशैला मान विष इत्यादि की कमी होगी तो कहने का अभिप्राय है कि ओम जब मन में लाते हैं सर्व सर्वरक्षकत्व की भावना रखते हैं सर्वरक्षक की भावना लाते हैं कि परमात्मा सबकी रक्षा करने वाला है सबकी सब जगह सभी प्रकार से रक्षा करने वाला है ऐसी जब मन में भावना लाते हैं तो वही ओम ही क्योंकि ओम शब्द के अंदर सर्वरक्षक सर्वरक्षकत्व है ओम शब्द का अर्थ जो है सर्वरक्षक है और सर्वरक्षक कहने से ऐसा कौन सा चीज है जो कि इसके नहीं आया इसलिए प्रणव शब्द का अर्थ ओम ही है इसी के द्वारा प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरीके से स्तुति कह जाती है उत्तमता से समझ गए जी जी इसलिए प्रणव का अर्थ ओम है तो प्रणव का जप करना ये जो है स्वाध्याय है आगे है ईश्वर प्रणिधानम ईश्वर तो प्रणिधान क्या है ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन परम गुर बोलते ईश्वर प्रधान जो कहते हैं तो वो जो ईश्वर जो है परम गुरु जो सबका गुरु परम गुरु से बड़ा गुरु सब पूर्वे गुरु काले नच्छेदात वह जो गुरुओं का भी गुरु है जिसको काल भी समाप्त नहीं कर सकता काल के ऊपर बैठा हुआ है काल के ऊपर भी उर्ध्वम मे वो जो एक मंत्र है ना तस्वय ज्येष्ठा है नम हां यो भूतम चव्यम चम यो भूतम च भव्यम चर्वम यितिष्ठी नमः बोलते जो भूत भव्य और वर्तमान यो भूतम चव्यम चर्वम यशाधिति सब को जो सब सबको की जो अधिष्ठाता है उस भूत भव्य सब काल है इसके ऊपर भी जो विराजमान है तो काल के बस में नहीं है परमात्मा परन्तु तो काल परमात्मा के बस में है बस में है तो इसीलिए वह जो परम गुरु जो परमात्मा है उस परम गुरु परमात्मा में अपने सभी कर्मों का अर्पण कर देना समर्पण कर देना वह जो है वह जो है ईश्वर प्रधान है आइए जी थोड़ा अर्पण पर विचार करें अर्पण का मतलब क्या होता है जी यहाँ पर अर्पण से क्या समझना है अर्पण यदि आप कोई भी चीज किसी के प्रति समर्पित कर देते हैं आप जैसे मान लीजिए कि आपने अभी आपने हमें दक्षिणा भेजा मुझे दक्षिणा मिला अब जो दक्षिणा मिला मुझे प्राप्त हुआ तो आपने हमें दक्षिणा समर्पित किया अर्पित किया या मैं जी तो आपने जो अब उस दक्षिणा को अर्पित किया है क्या उस दक्षिणा का आप यूज करेंगे उस दक्षिणा को मेरे पास आपने भेजा है क्या उसका आप प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे जब भी लोक में क्या देखा जाता है जब भी आप किसी वस्तु को किसी के प्रति अर्पण करते हैं तो जिसके प्रति अर्पण कर दिया जिसको समर्पित कर दिया अब उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे व्यक्ति खुद प्रयोग नहीं करता है तो क्या हुआ? वैसे ही अर्पण यहाँ पर यदि वो अर्पण होगा तो अर्थ हुआ की जो भी हम अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दिया तो इसको परमात्मा भोगे उसको पर नहीं समझे उसको परमात्मा भोगे हम नहीं भोगे क्या ये अर्थ है तो नहीं ये अर्थ यहाँ पर नहीं है वो अर्थ नहीं है क्योंकि जैसे मान लीजिए जो कुछ भी आपके, जिसको आप समर्पित करते हो, वो भोगता है तो ऐसे ही यदि ऐसे ही अर्थ अर्पण का यहां पर लिया जाए तब तो होगा कि ईश्वर के प्रति कर्मों का तो कर्म हो गया अच्छा कर्म भी है बुरा कर्म भी दोनों प्रकार के कर्म हो गए शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म शुक्ला शुक्ल कर्म जो भी है ये जो कर्म है यह सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दिया तो अब वह उसको भोगेगा हम नहीं भोगेंगे ऐसा कोई अर्थ करने लग जाए तो ये डिस्टर्ब हो रहा है म्यूट कीजिए भाई जी आ, म्यूट कीजिए आपको पढ़ना है तो म्यूट कीजिए प्लीज यहाँ पर सब इसमें आ रहा है रिकॉर्ड हो रहा है आ, मैं बता रहा हूं तो ये है कि इन सभी कर्मों का जो है अर्पण ये अर्पण तो ये अर्पण यहाँ पर अर्थ नहीं है ये यहां पर अर्पण नहीं है यहाँ पर अर्पण का मतलब होता है कि ये जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान रखिएगा परमात्मा इसे परिधान का मिलो सर्व परम गुरु परमात्मा में सभी कर्मों का अर्पण करना यहाँ पर है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को अर्पित कर देना मने हम जो भी कर्म करें वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें ये है अर्पण करना समझ गए जी हाँ जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को करना ये मान कर्म का अर्पण हुआ एक दूसरा कर्म का अर्पण है कि परमात्मा का जो आदेश है वेद में परमात्मा के जो आदेश है उनके अनुसार अपने कर्मों को करना परमात्मा के आदेशानुसार अपने कर्मों को करना परमात्मा का जो गुण है उन गुण के अनुसार अपने आप को बनाना ये परम गुरु परमात्मा में कर्मोकार्पण हुआ डॉक्टर साहब हेलो डॉक्टर समझ में आया हां जी आ, मैं ये बता रहा था कि परम गुरु परमात्मा में जो कर्म का अर्पण करने का मतलब क्या हुआ तो एक तो मैं बताया कि परमात्मा की हाँ प्राप्त के हाँ लिए कर्मों को करना ये अपने कर्मों को करना ये अपने ये हो गया कर्म कर्मो कर्म का अर्पण परमात्मा के प्रति और दूसरा कर्मों का अर्पण हुआ कि परम पिता परमेश्वर के जो आदेश हैं, उनके अनुसार अपने कर्मों को करना तो इसमें वेद पढ़ना पड़ेगा स्वाध्याय करना पड़ेगा तो ये जो है कर्मार्पण कर्मार मैंने कर्म का अर्पण है मैंने कर्मार्पण है सर्व कर्मापण है और तीसरे तरीके का मैंने इसमें तीसरा जो है ये भी होगा कि जो भी हम कर्म किए जाने अन में जो भी हमसे कर्म हो गया अच्छा जो कर्म हो तो हुआ ही जो भी हमारे जाने अनजाने में हमसे जो कर्म किया हाँ, अच्छा कर्म किया या विपरीत कर्म किया गया हाँ, तो उन सभी कर्मों को परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में छोड़ देना उस न्याय व्यवस्था में उसको छोड़ देना क्योंकि भाई हमने अब जो भी अनजाने में में अज्ञानता हो गया हो गया अब मैं इस रास्ते पर चल पा रहा हूँ अब जो है तो अब अनजाने में हो गया तो उसके न्याय का मुझे दंड मिलेगा अब उसके लिए परेशान क्या होना अब परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जो न्याय व्यवस्था है उस पर छोड़ देना की ये परमात्मा हमें अच्छे कर्म किए तो वो भी हमें उसका भी फल देंगे परमात्मा हम बुरे कर्म किए तो उसका भी है, उनका न्याय उससे तो छिप नहीं सकते उससे तो ये नहीं कि वो माफ हमें कर सकता है तो इसलिए उसके न्याय व्यवस्था के ऊपर छोड़ देना ये जो है सर्व कर्म अर्पणम है अर्थात परम गुरु परमात्मा में अपने सभी कर्मों का अर्पण करना समझ गया जी हाँ जी अब जो है मैंने ये नहीं होना चाहिए कि हमने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार किया तो मन में ये भावना नहीं बननी चाहिए कि भाई हमने तो अच्छा ऐसा कर्म किया रहा हमें मिला क्यों नहीं मिला क्यों नहीं नहीं समझे नहीं समझ गया हाँ जी हाँ हमें मिला क्यों नहीं तो ये मन में भावना बनेगी तो फिर डिप्रेशन होगा तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं और अब हमने भाई ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हमने कर्म किया हम कहते हैं भाई हम जिंदगी भर ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म करते रहे और उसके पशा फिर दुख मिलता रहा या इस तरीके के लोग बोलते हैं ना हाँ जी भाई ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म किया या विपरीत कर्म किया उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार सर्वज्ञ उसको पता है तो इसीलिए उस परम गुरु परमात्मा में सब कर्मो का अर्पण करना है तीसरा सर्व कर सब पण हो गया ये तीन तीनों तरीके से हमने बता दिया अब इसी पर जो है एक श्लोक है कहीं का श्लोक है ये इसमें बता रहे हैं कि ईश्वर प्रिधान के द्वारा कैसे क्या तो बोलते श्या पथि ब्रजन व स्वस्थ परीक्षी वितर्क जाल संसार बीज क्षय क्षय सियाक्त अमृत भोग भोगी बोलते हैं कि सैया मैने बिस्तर पर स्थ माने अस्था का सबन सैया के साथ भी और आसन के साथ भी है तो सैयास्थ और आसन स्थ मैंने बिस्तर पर बैठा हुआ बिस्तर पर सोया हुआ बिस्तर पर स्थित हुआ या आसन पर बैठा हुआ हम्म या पथि ब्रजन अथवा रास्ते में चलता हुआ स्वस्थ अपने में जो स्थित है मने जो वह भले ही सैया पर सोया हुआ है परंतु वह स्वस्थ है स्व में स्थित है स्वस्थ मतलब यहाँ पर क्या है जी आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ है स्वस्थ मतलब क्या भाजी आत्मनिष्ठी आत्मनिष्ठ है स्वस्थ मने आत्मनिष्ठ है तो जो आत्मनिष्ठ है तो स्वस्थ है वह स्वस्थ हो स्वस्थ सैया पर स्थित होकर सया पर सोया हुआ या बैठा हुआ या रस्ते पर चलता हुआ स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परीक्षिण वितर्क जाल जिसके अंदर से वितर्क के जो जाल हैं ये हिंसा इत्यादि हिंसा झूठ बोलना आ, आ, क्या बोलते चोरी करना आ, ये ब्रह्मचर्य का पालन न करना व्य करना परिग्रह इत्यादि करना आवश्यकता से अधिक इत्यादि ये जितने भी हैं ये भी वितर्क हैं तो ये वितर्क ये जो वितर्क के जो जाल हैं इस वितर्क के जाल जिसका परीक्षी हो गया है पूर्ण रूप से जब क्षीण हो गया है तो इससे क्षीण हुए और संसार बीज क्षय इक्माना और संसार के बीज जो है अविद्या संसार का जो बीज माने कारण जो अविद्या है उसके क्षीण करने की इच्छा करता हुआ हाँ। इच्छा करता हुआ नित्य मुक्त अमृत भोग भागी करता हुआ नित्य मुक्त और अमृत भोग को भोगने वाला होवे अर्थात अमृत भोग को भोगने वाला होता है अर्थात ये ईश्वर प्रनिधान का वर्णन किया गया है कि ईश्वर प्रिधान ये हुआ कि वहां पर पर भले हो हो हो हो चल रहा आसन बैठा बैठा हुआ हो, आ, बै, बैठा हुआ हो, अपने अंदर से वितर्क का जो जाल है हिंसा इत्यादि उसको क्षीण कर दिया हुआ हो क्षीण कर दिया हो तो वो संसार के बीज अविद्या को क्षीण करने की इच्छा करने वाला जब हो, ईश्वर के प्रति अपने कर्मों को समर्पित कर देता है या ऐसा कर सकते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए ऐसा कर सकते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए अपने मतलब सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए वह स्वस्थ जब रहता है सैया परिचित होकर के भी आसन परिस्थित होकर के चलते हुए भी अपने में जब स्थित रहता है और स्व अपना जो परमात्मा है उसमें जो स्थित रहता है तो वो जो है नित्य मुक्त होता है और अमृत भोग भागी होता है नित्य मुक्त का मतलब उसकी जो सीमा है वहाँ तक छत्तीसगढ़ से श्री उत्पत्ति होता है समझ में आया हां जी अब आगे करें यत्र इदम उक्तम जहाँ यह कहा गया है पता प्रत्यक्ष चेतना चेतनाधिगमो के अंतर आया भावस्तम जिसके प्रसंग में यह कहा गया है क्या कि वह जो है ईश्वर प्रणिधान करने से अर्थात वो ईश्वर का परिधान वहां पर भी आया हुआ है तो वहां पर प्रणब का जप करना भी ईश्वर पर था तो तो वहाँ पर या और फल की आकांक्षा किए बिना जब कर्मों को करना यह भी ईश्वर पर था याद होगा पीछे हमने पढ़ाया था तो वो ततः जहाँ इस प्रसंग में कहा गया कि ततः प्रत्यक मैंने उससे उस ओम के जाप करने से उस ओम के जाप करने से अर्थात ईश्वर प्रणिधान करने से प्रत्येक चेतना का अधिगम होता है प्रत्येक के अंदर जो चेतना आत्मा तो प्रत्येक मैंने आत्मा का अधिगम होता है परमात्मा का अधिगम होता है और अंतराय का अभाव होता है दुख का व्याधि इत्यादि जो है वो दुख का अभाव होता है ये बात कही गई है और आप कहेंगे प्रत्यक्ष चेतना अर्थ परमात्मा कैसे किया तो एक तो प्रत्यक्ष चेतना अर्थ आत्मा है ही की मेरे अंदर आ चेतना है आपके अंदर चेतना आपके अंदर चेतना चेतना तो दो तरीके का एक परमात्मा भी है जीवात्मा भी है तो परमात्मा चेतन है वो प्रत्येक के अंदर है प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है इसलिए वो प्रत्यक्ष चेतना हो गया इस भावना से इस दृष्टि से प्रत्यक्ष चेतना का भी किया जा सकता है कर सकते हैं और प्रत्यक्ष चेतना आत्मा तो है ही तो ये ईश्वर पर निधान करने से स्वस्थ व्यक्ति होता था अपने में स्थित होता है खुद का ज्ञान होता है परमात्मा का भी ज्ञान होता है और परमात्मा का ज्ञान उस समय भी नहीं होता तो आगे वह रास्ता खुल जाता है और आगे बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे असंप्रदाय समाधि में उपाय नाम प्रत्यय नामक संप्रदाय समाधि में जाकर के उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जो है व्याधि दूर हो जाते हैं तो इस तरीके का आ, ये इसमें बताया गया है तो ये पाठ अब तो पूरा हो गया इसमें भी आप लोग को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं आपको कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब नहीं ठीक है समझ आ गया भाई जी आपको कोई प्रश्न है कोई क्वेश्चन चलिए नहीं है तो मंत्र पाठ ओम पूर्ण मद पूर्णमिदा पूर्ण मदच्यते पूर्णस्दाय पूर्णिष्य शांत शांत शांत आवाज ठीक आ रही थी हाँ जी ओम ओम ओम मुझे तो ठीक आज शारत और आपका जो है दक्षिणा पहुँच गया बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब नहीं आचार्य आपका धन्यवाद नहीं नहीं ठीक है ठीक है रखू हाँ जी हां। अब अगले शनिवार हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते